हुआ मैं बार बार जन्मते रहते मरते रहते बार बार दुखी होते रहते बार बार संसार में ऊंधे लटकते रहते करके झूठ कपट बेईमानी विकार छोड़ के निर्विकार भगवान के सुख में भगवान के ज्ञान में भगवान के माधुर्य में लगे उमा दिन के बड़े अभाव जय नर हरि ती विषय बजे बुधवार की अष्टमी है कल भगवान को प्रार्थना करना जब ध्यान करना ज्यादा यहीं ही नहीं कर और माइयों को आने मत दो फिर दिन भर तंग करती पौने दस बज गए अभी जराठ है रो अभी दिल भर आई नहीं किसी का घिसा पिटा गाना गा के अपने को परेशान करो बापू को परेशान करो दिन भर जाओ अपने अपने जब तप में लग जाओ कल के लिए तैयारी हो जाओ जल्दी सोगे तो सुबह जल्दी उठोगे पौने दस बज गए ओम ओम हरी शांति चला गाड़ी भागा